गीता तत्व चिंतन छठा प्रवचन गीता का काल निर्णय गीता गायन की तिथि आज हम यह देखने की चेष्टा करेंगे कि गीता का गायन किस दिन हुआ था परंपरा से गीता जयंती मार्ग शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है मार्ग शीर्ष को अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं महाभारत में कतिपय श्लोक हैं जिनके द्वारा गीता प्रारंभ की तिथि के संबंध में अनुमान लगाया जाता है सबसे पहले उस घटना का उल्लेख करें जब जयद्रथ का वध होता है यह घटना महाभारत युद्ध के चौदहवें दिन घटती है प्रथम दस दिन तक युद्ध करके भीस्म पितामह सरसैयासाई होते हैं तत्पश्चात द्रोणाचार्यों कौरवों के सेनानायक बनते हैं और उनके सेनापतित्व के तीसरे दिन अभिमन्यु का वध होता है अर्जुन जब जानता है कि जयद्रस के छल से अभिमन्यु मारा गया है तो वह दूसरे दिन सूर्यास्त के पूर्व तक जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा करता है इस प्रकार युद्ध प्रारंभ से चौदहवें दिन अर्जुन ने जयद्रस का वध कर अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया उसी दिन द्रोणाचार्य ने रात्रि युद्ध किया सामान्यतः सेनाएं संध्या के समय युद्ध से विरत हो जाती थीं और दूसरे दिन सुबह प्रातः कृत्य के पश्चात पुनः युद्ध में लग जाती थी यही उस समय युद्ध का नियम था पर इस चौदहवें दिन इस नियम का पालन नहीं किया गया और रात्रि में भी युद्ध होता रहा महाभारत में इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा गया है द्रोणवध पर्व संसर्पन्तोंणे केचिन निद्रांधास्ते तथापराण जघ्नु सुणे सूरा तस्मिन तस् तमसी दारुणे हन्यमान मथात्म परेभ्यो बहवो भ्य समरे निद्रया मोहिता शांता श्रांता निद्राधा सर्व सवाहना तमसा च वृत्ते सैन्ये रजसा बहुलेन चेयजूँ यदि मध्यध्व उपारमत रणभूमौ मध्यध्य उपारका निमील चात्रूम दिने पुनः संसाध यथान्योन्यम संग्रामम कृपांडवा कुछ सूरवीर निद्रांत होकर भी रणभूमि में विचरते थे और उस दारुण अंधकार में शत्रु पक्ष के सूरवीरों का वध कर डालते थे बहुत से मनुष्य निद्रा से अत्यंत मोहित हो जाने के कारण शत्रुओं की ओर से समरभूमि में अपने को जो मारने की चेष्टा होती थी उसे समझ ही नहीं पाते थे तब अर्जुन ने कहा सैनिकों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 पूर्व संग्राम आरंभ कर देना इस वर्णन से विदित होता है कि वह कृष्ण पक्ष की रात्रि थी वह कौन सी तिथि रही होगी इसका अनुमान चंद्रोदय के वर्णन से लगाया जा सकता है उसी अध्याय में आगे कहा गया है ततः कुमदनाथेन कामनी गंड पांडुना नेत्रानंदेन चंद्रेण माहेन्द्री दिगलंकृता हरवृषोत्तमगात्रद्युति स्मरसरासनपूर्णसम्रभ नववधूस्मचारुमनोहर प्रवशिता कुमदक प्रति प्रकाशिते लोके दिवा भूते निशाकुर्न विवेरुच्च विवे राज तत्पात कामिनियों के कपोलों के सामन श्वेत पीतवर्णवाले नयनानंदाईकुमदनाथ चंद्रमा ने पूर्व दिशा को सुशोभित किया भगवान शंकर के वृषभ नंद के के उत्तम अंगों के समान जिसकी श्वेत कांति है जो कामदेव के श्वेत पुष्प में धनुष के समान पूर्णतः उज्ज्वल प्रभा से प्रकाशित होता है और नववधु की मंद मुस्कान के सदृश सुंदर एवं मनोहर जान पड़ता है वह कुमुद कुल बांधो चंद्रमा क्रमशः ऊपर उठकर आकाश में अपनी चांदनी छिटकाने लगा चंद्रदेव के पूर्णतः प्रकाशित होने पर जगत में दीन का सा उजाला हो गया राजन उस समय रात्रि में बिचरने वाले कुछ प्राणी विचरण करने लगे और कुछ जहाँ के तहाँ पड़े रहे